पता एक बार मैं अमीर बन जाऊं तो फिर हो सकता है नैना मुझे तुरंत शादी कर ले विक्रांत जब इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया जब ये लोग चोर इगत जब ये चोर लोग इगतपुरी के मकबरे से लेकर गोल्डन टॉम्ब और पुरातत्व विभाग के इंफॉर्मेशन सेंटर तक चक्कर लगा चुके थे तो क्या सच में इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं अब तक गोल्डन टॉम्ब में हार्ड ड्राइव के चोरी हुए सात दिन ऐसी भी ज्यादा हो गया है तो फिर इन दिनों में उन्हें कुछ मिला या नहीं इन लोगों को गोल्डन पिलर मिला या नहीं गोल्डन पिलर तराशे हुए पत्थर गोल्डन पिलर गोल्डन टॉम्ब विक्रांत ने मनी मन सोचा कि अगर उन्हें इन चोरों को पकड़ना है और जानना है कि ये लोग कहाँ छुपे हुए हैं तो फिर सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि इन चोरों को गोल्डन टॉम्ब के भीतर तालाब लगे पत्थरों से क्या इन्फॉर्मेशन मिली है और उन्हें पुरातत्व विभाग के इन्फॉर्मेशन सेंटर से क्या पता चला गोल्डन टॉम्ब में तो काफी ज्यादा पत्थर पड़े हुए है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 और अगर ऐसा है तो फिर इगतपुरी के मकबरे में चोरी करने वाले चोरों ने इतना टाइम तत्व विभाग और गोल्डन टॉम से इन्फॉर्मेशन चुराने में क्यों वेस्ट किया विक्रांत ने भी केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तारिक को दे डाली सारी कहानी सुनने के बाद तारिक भी शॉक्ड रह गया तब तब मुझे लग रहा है की तारीख ने खाजते हुए कहा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 इस वक्त ये लोग शायद टॉम वाले केस के बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे विक्रांत मनी मन सोचने लगा वाह हॉस्पिटल में बेड पर पड़े पड़े भी गोल्डन पिलर की चिंता सता रही है तुम्हें लग रहा है कि गोल्डन पिलर में ये भी अपना हिस्सा चाहता है कोई नहीं दूंगा हिस्सा तुझे खूब हिस्सा दूंगा साथ रहो बताता हूँ एक बार लपेटे में आ जाओ फिर बताता हूँ अभी विक्रांत तारीख के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से फिर से उसका फोन बच पड़ा इस बार अमित ने उसे फोन किया था